कहानियों की कहानी कहानियां सभी का मन मोल लेती हैं कहानी सुनकर सबको खूब मजा आता है और कई बार तो कहानी सुनते सुनते भूख प्यास और नींद सब उड़ जाते हैं कहानी सुनाना और सुनना किसे अच्छा नहीं लगता हम सभी ने कितनी कहानियां सुनी और सुनाई होगी क्या हम उन्हें गिन पाएंगे ये कहानियां कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे पेड़ पौधों की पशु पक्षियों की राजा रानी की वीरों की जादू की पुराने समय की दादा दादी की नाना नानी की हँसी मजाक वाली ऐसी कहानियाँ भी जो हमें सोच में डाल देती तुमने कभी सोचा है कि कहानियाँ आती कहाँ से आओ कहानियों के बारे में कुछ कहानियां सुने एक गांव में एक आदमी था एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक रहस्य बताया पेट दिन प्रतिदिन तो भी फूलने लगी वह भी इस रहस्य को छिपा ना पाई उसने बगीचे में जाकर इस रहस्य को एक गड्ढे में कह डाला गड्ढे से कह डाला फिर मिट्टी से गड्ढे को ढक दिया उस जगह से एक पेड़ निकला पेड़ की लकड़ी से बनी बासुरी बासुरी ने वह वह रहस्य सारे गांव को सुना दिया अब सुनो अफ्रीका देश की एक और कहानी बहुत समय पहले एक चूहिया थी वह हर जगह दौड़ती फिरती राजा के महल में झोपड़ियों में और घर घर में वह चूहिया घरों की दीवारों के छेद में छिपकर कर कहानियां सुनती फिर उनका हनियों को पेड़ के नीचे गड्ढे में संभालकर कर छिपा देती उसे इन कहानियों से बहुत प्यार था चूहिया की इन हरकतों को एक लोमड़ी छिप कर देखा करती थी एक दिन लोमड़ी ने उस गड्ढे को खोदना शुरू किया जैसे ही उसने गड्ढा खोदा वैसे ही कहानियां बाहर निकलकर इधर उधर भागने लगी उस दिन से आज तक कहानियां दुनिया के कोने कोने में भाग रही है वे हमारे तुम्हारे आसपास भी तुम्हारे पास भी आ रही हैं इन्हें हम बदलकर अपने संगी साथियों को सुनाते हैं और कहानियां दूर दूर तक फैलती चलती रहती हैं